महाभारत आश्रेधिक पर्व वैष्णवधर्म पर्व अध्याय अध्यान्वे आप श्रेष्ठ और निंद्य श्राद्ध का उत्तम काल और मानवधर्म सार का वर्णन युधिष्ठि समुच्चय च धर्मा भोज्या भोज्यम तथा चुत माया तत्प्रसादान आपधर्म ने कहा भगवन् आपकी कृपा से मैंने सब धर्मों का संग्रह का एवं भोजन के योग्य एवं भोजन के अयोग्य अन्न का विचार भी सुन लिया अब कृपा करके आपत धर्म का वर्णन कीजिए श्री भगवान वाचन दुर्भिक्षे राष संबादे प्याशौचे मृत सूतके धर्म ध्वनि तथा निमोजे न श्री बोले राजन, जब देश में अकाल पड़ा हो के ऊपर कोई आपत्ति आई हो जन्म या मृत्यु का सूतक हो तथा कड़ी धूप में रास्ता चलना पड़ा हो और इन सब कारणों से नियम का निर्वाह न हो सके तथा दूर का मार्ग तय करने के कारण विशेष थकावट आ गई हो उस अवस्था में ब्राह्मण छत्री और वैश्य के न मिलने पर शुद्ध से भी जीवन निर्वाह के लिए थोड़ा सा कच्चा अन्न लिया जा सकता है भुंजन नाय चित्ता यते न रोगी दुखी पीड़ित और भूखा ब्राह्मण यदि विधि विधान के बिना भोजन कर ले तो भी उसे प्रायश्चित नहीं लगता ब्राह्मण औसधम जल मूल घी दूध हवि ब्राह्मण की इच्छा पूर्ण कर करना गुरु के आज्ञा का पालन और औषधि इन आठों के सेवन से व्रत का भंग नहीं होता प्रायश्चित्तानि अशक्त विधिकर्त प्रायित्ता वचनेपि विशुद्यते जो मनुष्य विधिपूर्वक प्रायश्चित्त करने में असमर्थ हो वह विद्वानों के वचन से तथा दान के द्वारा भी शुद्ध हो सकता है अन्यता मृतकालवा दिवा रात्रो तथा प्रोषित गचे प्रायच्चि परेश में रहने वाला पुरुष यदि कुछ काल के लिए घर आवे तो वह ऋतु काल में तथा उससे भिन्न समय में भी रात में या दिन में भी अपने स्त्री के साथ समागम करने पर प्रायश्चित का भागी नहीं होता युधिष्टिच प्रसस्या विप्रान्याम अष्ट काल का ते कथ सुभ्रत युधिष्ठिर ने पूछा उत्तम व्रत का पालन करने वाले देवीश्वर कैसे ब्राह्मण प्रशंसा के योग्य होते हैं और कैसे निंदा के योग्य तथा चाप्यान संस्यवान श्रीमा जो सत्यवादी पात्रा सर्व इम दिजय श्री भगवान ने कहा राजन उत्तम कुल में उत्पन्न शास्त्रोक्त कर्मों का अनुष्ठान करने वाले विद्वान दयालु से संपन्न, सरल और सत्यवादी ये सभी ब्राह्मण सुपात्र अर्थात संस्था के योग्य माने जाते हैं एक चाग्रसन स्थास्ते भुंजान प्रथम दुजा तस्म ये चाता पुनः दर्शन ये आगे के आसन पर बैठकर सबसे पहले भोजन करने के अधिकारी हैं उस पंक्ति पंक्ति में जितने लोग बैठे होते हैं, हैं। उन सब को ये अपने दर्शन मात्र से पवित्र कर देते विशेषतः जो श्रेष्ठ ब्राह्मण मुझ में मन लगाने वाले और मेरे शरणागत भक्त हो उन्हें पंक्ति पावन समझो वे विशेष रूप से पूजा करने के योग्य हैं निंद्र राजन वेद ने ब्राह्मण छदालों के चरित पापकार राजन अब निंदा के योग्य ब्राह्मणों का वर्णन वर्णनो जो ब्राह्मण संसार में कपट पूर्ण बर्ताव करते हैं वे वेदों के पारगामी विद्वान होने पर भी पापाचारी ही माने जाते हैं अनग्निणधिग्रह रुचि स्तू यतस्तस्तु भुंजान तम विद्या ब्रह्म दूषकम जो अग्निहोत्र और स्वाध्याय न करता हो सदा दान लेने की ही रुचि रखता हो और जहाँ कहीं भी भोजन कर लेता हो उसको ब्राह्मण जाति का कलंक समझना चाहिए कपुष्टांगो यस्य युद्रा भुग अहम चा जामी गतिमत नाधिप शुद्रा पुष्टांगोप्य धीया नो ही नित्यस जब तो तो जुह्वत न गति नरेश्वर जिसका शरीर भरना सोच का अन्न खाकर मोटा हुआ हो जो शुद्र का अन्न भोजन करता हो और शूद्र के ही अन्न के रद से पुष्ट हुआ हो उस ब्राह्मण की किस प्रकार गति होती है मैं नहीं जानता क्योंकि प्रतिदिन स्वाध्याय जप और होम करने पर भी उसकी उत्तम गति नहीं होती आहिताग्नि जो विप्रत पंचत्य प्रणस्य अंति आत्मा ब्रह्म त्रयोग जो ब्राह्मण प्रतिदिन अग्निहोत्र करने पर भी शुद्र के अन्न से बच... बचा न रहता हो उसके आत्मा वेदा ध्यान और तीनों अग्नि इन पांचों का नाश हो जाता है प्रदातव्य समूहित सह शुद्र की सेवा करने वाले ब्राह्मण को खाने के लिए विशेषतः जमीन पर ही अन्न डाल देना चाहिए क्योंकि वह कुत्ते और गीदड़ के ही समान होता है प्रेतभूतम शुद्रम ब्राह्मण ज्ञान दुर्बल अनुगछे महान त्रिरात्र भवे जो ब्राह्मण मूर्ख तस मरे हुए शुद्र के शव के पीछे पीछे शमशान भूमि में जाता है उसको तीन रात का अशोच लगता है तिरात्रे तू ततः पुणे नदी ग्वा प्राणायाम शतम घृतम प्राशुद्य तीन रात पूर्ण होने पर किसी समुद्र में मिलने वाली नदी के भीतर स्नान करके सौ बार प्राणायाम कर करे और घी पीवे तो वह शुद्ध होता है अनाथम ब्राह्मण प्रयतम ये वह पदे पदे पदे फलम् ते प्राप्त जो श्रेष्ठ द्विज किसी अनाथ ब्राह्मण के शव को स्मशान में ले जाते हैं उन्हें पग पग पर अश्वे का फल मिलता है न तम अशुभम किंचितित् वुभकर्माणअअाह सद्य शौचं विधीये उन शुभ कर्म करने वालों को किसी प्रकार का अशुभ या पाप नहीं लगता वे जल में स्नान करने मात्र से तत्काल शुद्ध हो जाते हैं शुद्र में स्विभिप्रेण क्षीरम वाजिवा दि निवृत्तेन भोक्तव्यम विद्य शुद्रत निवित मार्गपरायण ब्राह्मण को शुद्र के घर में दूध या दही भी नहीं खाना चाहिए उसे भी शुद्रान्न नहीं समझना चाहिए विप्राणाम काम अत्यंत कांक्षण यो विघ्न करे मृत्यम ततो नान जो चिपापे अत्यंत भूखे होने के कारण अन्य की इच्छा वाले ब्राह्मणों के भोजन में जो मनुष्य विघ्न डालता है उससे बढ़कर पापी दूसरा कोई नहीं है सर्वे वेदाच सदिंग सांख्यम च चुले च जन्मनिता सर्वाणी गतिर्भवती शील व्यपेत अन्न राजन यदि ब्राह्मण शील एवं सदाचार से रहित हो जाए तो छह अंगों से संपूर्ण वेद सांख्य पुराण और उत्तम कुल का जन्म ये सब मिलकर भी उसे सद्गति नहीं दे सकते ग्रहोपरागे विषुजनातीय मघाषु स्वुते चाते गयु पिंडु सूच पांडुपुत्र दत्तम भवे निष्क सहस्रतुल्यम पांडुनंदन ग्रहण के समय विष्व योग में अयन समाप्त होने पर पित्र कर्म अर्थात श्राद्ध आदि में मघा नक्षत्र में अपने यहाँ पुत्र का जन्म होने पर तथा गया में पिंडदान करते समय जो दान दिया जाता है वह एक हज़ार स्वर्ण मुद्रा के दान देने के समान होता है वैशाखमास से तृतीया नवद्यासौ काुक्लपक्षे नभस्यस कृष्णपक्षेत्री पंचदशी च माघे उपप्ल चंद्रवसो रे रवैश्च श्राद्धस् कालो ह्यन दिए चीयम्यत्रो मिश्रम दद्याति्य प्रयो तेन श्राद्ध कृत तेना सहस रेत वदंती वैसाखमासकी शुक्ला तृतीया काुक्लपक्ष की तृतीया भाद्रपद मास की कृष्णा त्रयोदशी माघ के अमावस्या चंद्रमा और सूर्य का ग्रहण तथा उत्तरायण और दक्षिणायन के प्रारंभिक दिन ये श्राद्ध के उत्तम काल हैं इन दिनों में मनुष्य पवित्र चित्त होकर यदि पितरों के लिए तिल मिश्रित जल का भी कर दे तो उसके द्वारा एक हजार वर्ष तक श्राद्ध किया हुआ हो जाता है यह रहस्य स्वयं पितरों का बतलाया हुआ है यस्वेकपंक्तिया विषम ददाते स्नेहा यदि वाथहेतोह क्रूर दुराचारनात्मत ब्रह्मग्न में ब्रह्मग्न मेनम कवयो वदी जो मनुष्य स्नेह या भय के कारण अथवा धन पाने की इच्छा से एक पंक्ति में बैठे हुए लोगों को भोजन परोसने में भेद करता है उसे विद्वान पुरुष क्रूर दुराचारी अजितात्मा और ब्रह्म त्यारा बतलाते हैं ये शाम परलोक मूढ़ है शत्रु वरग्तलोको नान्य सुखम देह सुखे रता शत्रुसूधन जिनके पास धन का भंडार भरा हुआ है और जो परलोक के विषय में कुछ भी न जानने के कारण सदा भोग विलास में ही रम रहे हैं वे केवल दैहिक सुख में ही आसक्त हैं अतः उनके लिए इस लोक का ही सुख सुलभ है पारलौकिक सुख तो उन्हें कभी नहीं मिलता ये चवक्ता प्रयुक्ता स्वाध्याय, स्वाध्यायशीला धर्य जितेन्द्रिया भूत ते निमिष्टा तेषा चौचापी पर लोक जो विषयों की आसक्ति से मुक्त होकर तपस्या में संलग्न रहते हो, जिन्होंने नित्य स्वाध्याय करते हुए अपने शरीर को दुर्बल कर दिया हो जो इंद्रियों को वश में रखते हो और समस्त प्राणियों के हित साधन में लगे रहते हो उनके लिए इस लोक का भी सुख सुलभ है और परलोक का भी ये चिद्या न तपो न दान न चा मूढ़ा प्रजन यतनते ही न चा गछंत सुखा नि भोगा तेजा चापी पर नी परंतु जो मूर्ख न विद्या पढ़ते हैं न तप करते हैं न दान देते हैं न शास्त्रानुसार संतानोत्पादक का प्रयत्न करते हैं और न अन्य सुख भोगों का ही अनुभव कर पाते हैं उनके लिए न श्लोक में सुख है न परलोक में युधिठ नारायण पुराणास नोतमे क्षाम का धर्मसार समुच्चय युधिष्ठ ने कहा भगवन आप साक्षात नारायण पुरातन ईश्वर और संपूर्ण जगत के निवास स्थान है आपको नमस्कार है अब मैं संपूर्ण धर्मों का सार पूर्णतया श्रवण करना चाहता हूँ श्री भगवान वाच धर्मसारम महाप्राज्य मनुना प्रोक्त महादिथ प्रवक्षावि मनु प्रवोक्तम पौराणम श्री भगवान बोले महाप्राज्य मनुजी ने सृष्टि के आदिकाल में जो धर्म के सार तत्व का वर्णन किया है वह पुराणों के अनुकूल और वेद के द्वारा समर्थित है उसी मनुप्रोक्त धर्म का मैं वर्णन करता हूँ सुनो अग्नि चितिकला सत्री राजुर्महो दधी दृष्टमान तेस्पा सदा अग्निहोत्री कलौ यज्ञ करने वाला पुरुष राजा सन्यासी और महासागर ये दर्शन मात्र से मनुष्य को पवित्र कर देते हैं इसलिए तरह तो इनका दर्शन करना चाहिए बहु नाम न प्रभा गौर वस्त्रम शयनम स्त्रियेयह ता दिग्भूतम तो तद्दानम दाता एक गौ एक वस्त्र एक सैया और एक स्त्री को कभी अनेक मनुष्यों के अधिकार में नहीं देना चाहिए क्योंकि वैसा करने पर उस दान का फल दाता को नहीं मिलता माँ दातृा ब्राह्मणेशुच त्रियोनीशतम गंडालायते जो ब्राह्मण को और गौ को आहार देते समय मत दो कहकर मना करता है वह सौ बार पशु पक्षियों की योनि में जन्म लेकर अंत में चांडाल होता है ब्राह्मण यद्यव दरिद्र से यदनम गुरपेतम राजन तर्गस्थान राजन ब्राह्मण का देवता का दरिद्र का और गुरु का धन यदि चुरा लिया जाए तो वह स्वर्गवासियों को भी नीचे गिरा देता है परमं धर्म जिज्ञास प्रमाण परम दीय धर्मशास्त्राणी तृतीय लोक संग्रह जो धर्म का तत्व जानना चाहते हैं उनके लिए वेद मुख्य प्रमाण है धर्मशास्त्र दूसरा प्रमाण है और लोकाचार तीसरा प्रमाण है आसमुद्राच्य पूर्वा आसमुद्राच पश्चिमांत हिमाद्रे विंध्य पूर्व समुद्र से लेकर पश्चिम समुद्र तक और हिमालय तथा तो विंध्याचल के बीच का जो देश है उसे आर्यावर्त कहते हैं सरस्वती देवनद्यो यदंतरम तदेवनिर्मित देश ब्रह्मवर्तम प्रचग्यते सरस्वती और दृषद्वती इन दोनों देव नदियों के बीच का जो देवताओं द्वारा रचा हुआ देश है उसे ब्रह्मावर्त कहते हैं ये यह आचार पारंपरिय क्रमागत वर्णा सांतरालानाम उत्सदाचार उच्यते जिस देश में चारों वर्णों तथा उनके अवांतर भेदों का जो आचार पूर्व परंपरा से चला आता है वही उनके लिए सदाचार कहलाता है मस्यास्य कुरक्षेत्र मैं पंचाला सूरस्य्रम्हर्चदेशस्तु ब्रह्मवर्तादन कुेत्र मस्य पांचाल और सूरसेन ये ब्रह्मर्षियों के देश हैं और ब्रह्मावर्त के समीप हैं एक प्रसूत से सकादग्रजन्म स्वयं चरित्रम चृहु पृथिव्यामा इस देश में उत्पन्न हुए ब्राह्मणों के पास जाकर भूमंडल के संपूर्ण मनुष्यों को अपने अपने आचरण की शिक्षा लेनी चाहिए हिमवध्य हिमविध्य और मध्यम याग्वी सनादपि प्रत्यगेव प्रयागा तो मध्य देश प्रकृति हिमालय और विंध्याचल के बीच में कुरु क्षेत्र से पूर्व और प्रयाग से पश्चिम का जो देश है वह मध्य कहलाता है कृष्णसारस्तुचरते मृगो यत सो याज कौदेश देश ततः परम जिस देश में कृष्णसार नामक मृग स्वभावत विचरा करता है वही यज्ञ के लिए उपयोगी देश है उससे भिन्न मृेक्षों का देश है एकतान्दा देशानसु संशंजात शुद्रस्तु यस्म कस्वे वृत्तिकर्सि इन देशों का परिचय प्राप्त करके द्विजातियों को इन्हीं में निवास करना चाहिए किंतु शुद्ध जीव का न मिलने पर निर्वाह के लिए किसी भी देश में निवास कर सकता है आचार प्रथम हो धर्म हो अहिंसा सत्यमच दानमच यथा शक्तिमा चयमि सदाचार अहिंसा सत्य शक्ति के अनुसार दान तथा यम और नियमों का पालन ये मुख्य धर्म है वैदिक कर्म भी पुण्य निषेका कार्य शरीर संस्कार पावन प्रत्यचिह च ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों का गर्भाधान थे कर अंत्येष्टि पर्यंत सब संस्कार वेदोक्त पवित्र विधियों और मंत्रों के अनुसार कराना चाहिए क्योंकि संस्कार ये लोक और परलोक में भी पवित्र करने वाला है गर्भों में जातकर्मा नाम च उत्सोकनाजल स्वाध्याय तदमृत विवाह स्नातकृत महायज्ञ यज्ञ ब्राह्मी यम करते तनु गर्भाधान संस्कार में किए जाने वाले हवन के द्वारा और जातकर्म नामकरण चूड़ाकरण यज्ञोपवीत वेदाध्ययन वेदोक्त व्रतों के पालन स्नातक के पालने योग्य व्रत विवाह पंच महायज्ञों के अनुष्ठान तथा यज्ञों के द्वारा इस शरीर को परब्रह्म की प्राप्ति के योग्य बनाया जाता है धर्म साम सुश्रुता तद्यता विद्या तस्व्या शुभम बीजम इवोच रही जिससे न धर्म का लाभ होता हो न अर्थ का तथा विद्या प्राप्ति के अनुकूल जो सेवा भी नहीं करता हो उस शिष्य को विद्या नहीं पढ़नी चाहिए ठीक उसी तरह जैसे ऊसर खेत में उत्तम बीज नहीं बोया जाता लोक वैदिक वापि तथा अध्यात्मिक वस्मा ज्ञान में दम प्राप्त हम तम पूर्वम अभिभावित अभिवादयत जिस पुरुष से लौकिक वैदिक तथा आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हुआ हो हु, उस गुरु को पहले प्रणाम करना चाहिए सभ्येण सभ्यम संग्रह्य दक्षिण तो दक्षिणम न कुरिया हस्त न गुर अपने दाहिने हाथ से गुरु का दाहिना चरण और बाएं हाथ से उनका बायां चरण पकड़कर प्रणाम करना चाहिए गुरु को एक हाथ से कभी प्रणाम नहीं करना चाहिए कर्म निषेकादीन कर्माणी करोती यथाधि अध्यापय चैनम स विप्रो गुरुच्य गुरु जो गर्भाधान आदि सब संस्कार विधवत्ता है और वेद पढ़ाता है वह ब्राह्मण गुरु कहलाता है कृत्पनयन वेदा जोध्यापये निशह सकलांसयाच स चोपाध्याय उुच्यते जो उपनयन संस्कार कराकर कल्प और रहस्य सहित वेदों का नित्य अध्ययन कर, कराता है उसे उपाध्याय कहते हैं सांगाच वेदान अध्याप्य शिक्षित व्रता च मंत्रार्थान आचार्य सो विधी जो जो युक्त वेदों को पढ़ाकर वैदिक व्रतों की शिक्षा देता है और मंत्रार्थों की व्याख्या करता है वह आचार्य कहलाता है उपाध्यादशाचार्यन् आचार्याण आचार्या शत पिता पिता तो शतगुण माता गौरवण अतिच्यते गौरव में दस उपाध्यायों से बढ़कर एक आचार्य सौ आचार्यों से बढ़कर पिता और सौ पिता से भी बढ़कर माता है एक गरीया ज्ञान दो गुरो गुरो परतरम किंचिन्द्र भूत न भविष्यति किंतु जो ज्ञान देने वाले गुरु हैं वे इन सबके अपेक्षा अत्यंत श्रेष्ठ है गुरु से बढ़कर ना कोई हुआ ना होगा तस्मा तेषाँ बसे परम बहुभवे अवमानाध्य तेषा तो नरकम श्या संशय इसलिए मनुष्य को उपरयुक्त गुरुजनों के अधीन रहकर उनकी सेवा शुश्रूषा में लगे रहना चाहिए इसमें तनिक भी संदेह नहीं करना चाहिए गुरुजनों के अपमान से नरक में गिरना पड़ता है हीनांगान अतिरिक्तांगान विद्याहीना व्योधिकान रूप द्रवनहहीनाश्चातिनाशनाक्षिपहीन जो लोग किसी अंग से हीन हो जिनका कोई अंग अधिक हो जो विद्या से हीन अवस्था के बूढ़े रूप और धन से रहित तथा जाति से भी नीच हो उन पर आक्षेप नहीं करना चाहिए शपात कृतम पुण्यम सप्यम तुर्गछति सप्यम से यदापन तम अनुगछति क्योंकि आक्षेप करने वाले मनुष्य का पुण्य जिसका आक्षेप किया जाता है उसके पास चला जाता है और उसका पाप आक्षेप करने वाले के पास चला आता है नास्तिक्यम वेदनिंदा चेहता कुमेषम दंभम च महनम चोधम तैक्षमें नास्तिकता वेदों की निंदा देवताओं पर दोषारोपण द्वेष दंभ, अभिमान क्रोध तथा कठोरता इनका परित्याग कर देना चाहिए दाक्षिणात्य प्रति में अध्याय समाप्त